देवी भागवत नवम स्कंध गंगा की उत्पत्ति का विस्तृत प्रसंग भगवान श्रीहरि ने गंगा जी से कहा सुरेश्वरी तुम सरस्वती के साथ से अभी भारत भारतवर्ष में जाओ और मेरी आज्ञा के अनुसार सगर के सभी पुत्रों को पवित्र करो तुमसे स्पर्शित वायु का संयोग पाकर ही वे सभी राजकुमार मेरे धाम में चले आएंगे उनका भी विग्रह मेरे जैसा ही हो जाएगा और वे रथ पर सवार होंगे उन्हें कहा गया है की भारतव में मनुष्यों द्वारा उपार्जित करोड़ों जन्मों के पाप गंगा की वायु के स्पर्श मात्र से नष्ट हो जाते हैं स्पर्श और दर्शन की अपेक्षा गंगा देवी में मौसल स्नान करने से दस गुना पुण्य होता है सामान्य दिन में भी स्नान करने के मनुष्यों के अनेकों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं पर्वों तथा विशेष पुण्य तिथि पर स्नान करने का विशेष फल कहा गया है सामान्यतः गंगा में स्नान करने की अपेक्षा चंद्र ग्रहण के अवसर पर स्नान करने से करोड़ों गुणा अधिक पुण्य कहा गया है सूर्य ग्रहण में इससे दस गुना अधिक समझना चाहिए इससे सौ गुना पुण्य अर्थोदय के समय स्नान करने से मिलता है नारद उस प्रकार गंगा और भागीरथ के सामने कहकर देवेश्वर भगवान श्रीहरि चुप हो गए तब गंगा ने भक्ति से अत्यंत नम्र होकर उनसे कहा गंगा बोली नाथ सरस्वती का श्राप पहले से ही मेरे सिर पर सवार है आप आज्ञा देख ही रहे हैं और इन महाराज भगीरथ की एतदर्थ तपस्या भी हो रही है अतः मैं अभी भारतवर्ष में जा रही हूँ परंतु प्रभु वहां जाने पर अनेकों पापी जन अपने जिस किसी प्रकार के भी पाप को मुझ पर लाद देंगे ऐसी स्थिति में मेरे ऊपर आए हुए वे पाप कैसे नष्ट होंगे इसका उपाय तो बतला दीजिए देवेश मुझे भारतवर्ष में कितने वर्षों तक रहना पड़ेगा फिर मैं कब आप पर परम प्रभु के धाम में आने की अधिकारी बन सकूँगी प्रभु आप सर्वान्त से कोई भी बात छिपी नहीं है सर्वज्ञ देव मेरे अंतकरण में अन्य भी जो जो कामनाएं छिपी है उनके भी पूर्ण होने का उपाय बताने की कृपा करें श्री भगवान बोले सुरेश्वरी गंगे मैं तुम्हारे सभी अभिप्रायों से परिचित हूँ तुम नदी रूप से भारत में पधारोगी और मेरे ही अंश स्वरूप समुद्र तुम्हारे पति होंगे भारतवर्ष में सरस्वती आदि अन्य जितनी नदियाँ होंगी उन सब में समुद्र के लिए तुम ही सबसे अधिक सौभाग्यवती मानी जाओगी देवेशी कलयुग के पाँच हजार वर्षों तक तुम्हें सरस्वती के हिसाप से भारतवर्ष में रहना है देवी लक्ष्मी रूपा तुम रसिका हो और मेरे स्वरूप समुद्र रसिक राज है। तुम उसके साथ एकांत में निरंतर प्रिय संगम करोगे भारतवासी भारतवासीपूर्ण मनुष्य से तुम्हारी स्तुति करेंगे और उनके द्वारा भक्ति भी होगी। साखा में बताए गए प्रकार से तुम्हारा ध्यान करके लोग तुम्हारी पूजा में तत्पर होंगे जो तुम्हारी स्तुति और तुम्हें प्रणाम करेगा उसको अश्वेध यज्ञ का फल सुलभता से प्राप्त होगा चाहे सैकड़ों योजन की दूरी पर क्यों न हो किंतु जो गंगा गंगा इस नाम का उच्चारण करके स्नान करता है वह संपूर्ण पापों से छूट कर विष्णु लोक में चला जाता है हजारों पापी व्यक्तियों के स्नान से जो तुम पर पाप आ जाएंगे भगवती जगदम्बा के भक्तों के स्पर्श मात्र से ही उनकी सत्ता नष्ट हो जाएगी हजारों पापी प्राणियों के शव का स्पर्श अवश्य ही पाप का साधन है किंतु देवी के मंत्र का अनुष्ठान करने वाले पुण्यात्मा भक्त पुरुष भी तो तुम्हारे में स्नान करने आएंगे उनके स्नान से तुम्हारा वह सारा पाप नष्ट हो जाएगा सुबह पवित्र भारत वर्ष में ही तुम्हारा निवास होगा उस पाप मोचन स्थान पर सरस्वती आदि सभी श्रेष्ठ नदियाँ तुम्हारा साथ देंगी जहाँ तुम्हारे गुणों का कीर्तन होगा वह स्थान तुरंत तीर्थ बन जाएगा तुम्हारे रजह कण का स्पर्श मात्र हो जाने पर भी पापी पवित्र हो सकता है और उन रजह कणों की कितनी संख्या होती है उतने वर्षों तक वह देवी के लोक में बसने का अधिकारी माना जाता है